जो बीती हुई बातों को याद करता है उसको बहुत घाटा पड़ता है क्योंकि तमोगुण की वृद्धि होती है बीते हुए को याद करने से शोक मोह और व्यर्थ का चिंतन होता है जो भूतकाल का चिंतन करता है उसके जीवन में तमोगुण बढ़ जाता है जैसे बासी खुराक देर से खुराक तमोगुण बढ़ाता है सुन प्याज आदि मांस मदिरा तमोगुण बढ़ाता है और भोक्ता को अशांत और दुख में डाल देता है ऐसे भूतकाल का चिंतन भी तमोगुण बढ़ाता है भविष्य का चिंतन रजोगुण बढ़ाता है रजोगुण में भी हैशो हैश्यो खपे खपे खपे में आदमी खप जाता है लेकिन जो वर्तमान में शांत प्रसन्न और वर्तमान में दिल लगा के कार्य कर लेता है उसका सत्व गुण बढ़ता है और सत्व गुण में सात्विक खोराक सुबह सूर्योदय से पहले का स्नान और रात्रि को 11 से पहले का शयन 11 के आसपास कम बोलना और प्राणायाम ये सत्तों गुण को बढ़ाता है सत्ोगुण प्रकाश में है बड़ी सूझबूझ देता है बड़ा विवेक देता है वैराग्य देता है आत्म बल देता है फिर किसी ऑफिसर को साहब को नेता को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती सत्योगुणी को सत्योगुणी का तो थोड़ा तब बढ़ जाए तो यदि वो संकल्प चलाए लेकिन वो सत्योगुणी महापुरुष अपने लिए संकल्प नहीं चलाते वो सब पसार हो जाता सत्वात्जाय ज्ञान ज्ञानम् सत्व से परमात्मा आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं करनी है तो भी सत्व स्वभाव वाला अगर मर भी जाए तो उर्ध ग सत्वस्था उर्ध लोगों में जाता है सात्विक वृत्ति वाला अध गति तामसा जो भूतकाल को याद करके शोक करते वो अधोगति को जाते तामस स्वभाव की उजाते खाम खा रोते रहते मेरे साथ इसने ऐसा किया मुझे ऐसा हुआ ऐसा क्यों मैं क्या काम खा परेशान करने वाले को तो याद भी नहीं बिचारों को लेकिन किसी ने थोड़ा किया फिर बाकी की अपनी कल्पना करके और याद कर करके तमोगुण में मर गए तो प्राणायाम नाड़ी को शुद्ध मन को शुद्ध और शत्रुगुण को बढ़ाता है स्मार्ट कर्म तो मजदूर जितनी मजदूरी करेगा उतने पैसे मिलेंगे। लेकिन भगवत धर्म में तो राजा अपनी मौज से देगा राजा राजाओं का राजा परमात्मा तो अपने आप को दे डालता है ये भगवती धर्म विलक्षण है कर्म स्मार्थ कर्म का फल ऐहिक कर्मों से तो आनंद बहुत ज्यादा है लेकिन भगवत कृपा के आगे वो नन्हा हो जाता है भगवान का नाम जपने से प्रीति पूर्वक भगवान का स्मरण करने से भगवतीय कर्म बन जाता है फिर ये तोल मोल नहीं होता है कि तुम्हारे दस जन्म के पाप ताप हैं कि तुम करोड़ जन्म के तुम्हारे दोष है नहीं नहीं भगवत नाम कोई कर्म नहीं है भगवत नाम कोई मजदूरी नहीं है भगवत नाम एक भगवान को पुकार करने की सुंदर शैली भगवान को पुकारे और किसी को पुकारते डके आ जाए और किसी को पुकारते वो आए चाहे ना आए डके तुम्हें लूट ले लेकिन जब भगवन नाम पुकारते हैं तो हमें ये पांच डकित लूट नहीं सकते काम क्रोध लोभ मोहकार भगवन नाम पुकारें तो वो लूट नहीं सकते हम सदियों से लूटे जाते हैं नहीं डकितों से काम से क्रोध से लोभ से मोह से से हे प्रभु हे नाथ हे नारायण बचाओ सतबुद्धि दो बस आर्त भाव से पुकारो बस बाकी तो जगत का कितना कुछ बनाओगे कितना कुछ करोगे जब शरीर अपना नहीं है तो बाकी अपना बनाया हुआ कब तक रहे क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का छोड़ी छोड़ी सब जात है लोग बोलते मेरे पक्के पैसे हो गए अभी सात लाख मेरे बेटे के नाम एक लाख था सही आपकी कृपा से भी सात लाख हमारे पक्के हो गए तो सात लाख नहीं सात करोड़ पक्का कर ले क्या हो जाएगा कच्चा तो कच्चा है जिसको पक्का मानते वो भी शरीर की नश्वरता के आगे वो भी सब कच्चा है पक्का तो तुम्हारा आत्मस्वरूप है हजारों हजारों मौतें आई फिर भी जिसका साथ तुमने नहीं छोड़ा हजारों हजारों परिस्थितियां बदली फिर भी जिसने तुम्हारा मार्गदर्शन चाहे तुम पुण्य में हो चाहे पाप में हो चाहे तमोगुण में हो चाहे रजोगुण में हो चाहे चिंता में हो तभी भी वो रख, बैठा है बस उसे पुकार, उसके नाम जब उप्रीतिपूर्वको उसी में शांत होकर चिंतन कर। करो चिंता न करो चिंतन करो कि मैं कौन संसार क्या है मुक्ति कैसे मिले सुख दुख में सम कैसे रहे हृदय का आनंद कैसे आए दय में कैसे हो आनंदमय कैसे हो मधुमय कैसे हो ऐसा चिंता कोई दिक्कत नहीं इसमें और तुम कर पाओगे तुम कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं भगवान नाम लेने में क्या दिक्कत है भगवान को पुकार करने में नहीं कर पाएंगे पुकार कर पाएंगा भगवान नाम लेने में दिक्कत है क्या बस प्राणायाम करने में दिक्कत है क्या प्राणायाम तुम कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं भगवान नाम तुम ले पाओगे कोई दिक्कत नहीं फिर देर क्यों करना ईश्वर की और किताब बार बार पढ़ो योग वशिष्ट का प्रथम भाग बार बार पढ़ो द्वितीय भाग समय बीता जा रहा है कल किसने देखी कैसे कोई चल पड़े संसार से कोई पता नहीं इसलिए मोक्ष का अनुभव कर लो भगवत सुख का अनुभव कर लो भगवत सामर्थ्य का अनुभव कर लो बड़े बड़े प्रवचन और बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े संसार के आडम्बरों से वो काम नहीं होता जितना भगवत विश्रांति से होता है दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा दो क्षण भगवान में डूब जाना बहुत ऊंची उपलब्धि बड़े बड़े धन दौलत और उद्योगों की अपेक्षा दूषण भगवान में खो जाना बहुत ऊंची चीज है खो जाने में कुछ नहीं करना है भगवत नाम लेते लेते फिर भगवत चिंतन करें, फिर वह चिंतन करने वाले को भी छोड़ दे ये भी तुम कर पाओगे शुरू शुरू में तो नहीं थोड़ा अभ्यास करने के बाद कुछ न करने की स्थिति दो मिनट आ गई काम बढ़ गए अगर तीन मिनट आ जाए और गुरु बता दे कि यही है तेरा आत्म स्वरूप साक्षात्कार हो जाए एक बार सरोवर पर जो काई लगी है उसको हटाकर आपने पानी का चुल्लू भरा और गुरु कहते बस इसी सरोवर के लिए मैं बोल रहा था अब तुमने पानी का स्वाद लिया अब वो काई को फिर चाहे काई ढक दे पानी को फिर भी तुम्हारा सरोवर के पानी का ज्ञान काई काई का बाप छीन नहीं सकता ऐसे सरोवरों को भी मात कर दे ऐसे आत्म सरोवर ने खाली बस तीन मिनट के लिए जीव विश्रांति पा ले ब्रह्म सुख आ गया बस फिर हंसते खेलते ध्यान कर सकता है ब्रह्म ज्ञान का कथन कर सकता है ब्रह्म सुख पा सकता है हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान आहार निष्कथि बो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तीस के संगा सबसे आसान में आसान काम है परमात्मा प्राप्ति और कठिन में कठिन काम है परमात्मा प्राप्ति कठिन क्यों है कि रुचि नहीं है इसलिए कठिन में कठिन और आसान क्यों है कि अपने आप में है अपने पास है नौकरी के लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए धंधा के लिए पैसा चाहिए विदेश के लिए पासपोर्ट चाहिए शादी के लिए लड़कियां लड़का चाहिए ऐसे तो शादी नहीं होगी ना इसके लिए कुछ नहीं चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं नह चाहिए न नह सर्टिफिकेट चाहिए ना पैसा चाहिए ना लड़का चाहिए ना लड़की चाहिए ना ताऊ चाहिए ना ताई चाहिए बस आप खाली बशेश्वर पढ़ाने का इरादा पका कर बस मौजूद है दुनिया की चीज पाने में तो प्रारब्ध चाहिए पुरुषार्थ चाहिए वैसी चीज पाने की अक्ल चाहिए संभालने का बल चाहिए ईश्वर को संभालने का आपके बल की जरूरत नहीं वो अपने आप संभा और ईश्वर को पाने के लिए प्रारब्ध नहीं चाहिए बड़ा पुरुषार्थ नहीं चाहिए केवल आपका इरादा चाहिए कि मुझे ईश्वर पाना है बस बस बहुत हो गया सफिशियंट काफी हो गया तो ये पाऊं लेकिन ईश्वर पाए बिना ये पाया तो आखिर क्या अपने मन को समझाओ फिर क्या हो जाएगा ये जानू ये खाऊं ये भोगू लेकिन फिर क्या ऐसा खाना भोगना तो सभी कर रहे हैं क्या हो गया आखिर ये शरीर था मिल जाएगा उसके पहले मैं प्रभु में मिल जाऊं बस आस ये ये रटन लगा दो अगर एक सौ माला रोज करे ओंकार के साढ़े तीन घंटे का काम है कहीं दिक्कत नहीं आए का दिक्कत भाई साढ़े तीन घंटे नहीं लगा सकते ईश्वर प्राप्ति के लिए कहीं दिक्कत ना है। एक साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो नीच कर्मों का त्याग कर दे झूठ कपट कर नीच कर्मों का त्याग कर दे एक साल बारह हजार जब हो जाएंगे ईश्वर प्राप्त हो अगर तड़प है तो एक साल तो बहुत हो गया एक महीने में भी हो सकता है एक महीने में आप एक क्लास पास नहीं कर सकते आठवीं वाला नौवीं में एक एक महीने में नहीं जा सकते लेकिन ये जीव परमात्मा में एक महीने में पूर्ण हो सकता है फिर तो पीएचडी वाले भी उसके चरण की रज लेके अपने सिर पर लगाएंगे अपना भाग्य बनाएंगे ऐसा बन जाएगा ऐसा है वो आत्मदेव ऐसा है वो संसार को पाना है तो प्रारब्ध चाहिए पुरुषार्थ चाहिए वैसा वातावरण चाहिए और संसार पूरा नहीं मिलेगा पूरा संसार नहीं मिलेगा पूरा हिंदुस्तान भी नहीं मिलेगा पूरा गुजरात भी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा गुजरात तो छोड़ो खाली अहमदाबाद भी एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता आधा चौथा ही अहमदाबाद भी एक व्यक्ति नहीं पा सकता दसवा हिस्सा भी अहमदाबाद का एक व्यक्ति अपने अधीन नहीं कर सकता सौवा हिस्सा भी लाखों मकान हो जाएंगे सब में से नहीं कर पाएगा लेकिन सारा ब्रह्मांड का जो स्वामी है उसको अपना कर पाएगा और ये संभाल संभाल के टेंशन में मर जाएगा और ईश्वर को संभालने की जरूरत नहीं वो उल्टा हाँ को ही संभाल लेगा ईश्वर मिलेगा तो पूरा मिलेगा संसार में लेगा तुच्छ थोड़ा सा मिलेगा और उसको संभालने का टेंशन देगा और अंत में छोड़ के मार देगा संसार की चीजें जितनी बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी तनाव और टेंशन बढ़ेगा हाँ सेवा के लिए संस्था संभालते तो टेंशन नहीं है अपनी दुकान संभालते तो टेंशन है लेकिन ये हजारों दुकान संभाल रहे कोई टेंशन नहीं सेवा का आनंद सत्संग का आनंद इतने सारे आश्रम व्यक्तिगत मेरे हैं मानकर चलें अपनी प्रॉपर्टी बनाकर तो टेंशन है ईश्वर की चीजें समाज की चीजें तो कोई टेंशन नहीं संभाल रहे सब जब अपने अपने शरीर और परिवार के दायरे में बंधते हैं तो तनाव और टेंशन व्यापक समाज रूपी ईश्वर की सेवा में लगते तो काय का टेंशन वो तो आनंद है वो तो कर्म योग हो जाता है तो कर्म योग में समता की जरूरत है सुख दुख मान अपमान में सम रहना भक्ति योग में प्रेम की जरूरत है और ज्ञान योग में वैराग्य और विवेक की जरूरत है अगर जिसको वैराग्य तेज है तो ज्ञान से और विवेक से संसार से पार हो जाएगा प्रेम तेज है तो भगवान से प्रेमा भक्ति के द्वारा एक में हो जाएगा और प्राण करने की योग्यता और लाभ हानि में सम रहता है अपने स्वार्थ से नहीं करता तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी कर्म योग से जैसे गांधी जी छत्रपति शिवाजी युद्ध जैसा घोर कर्म करने वाले अर्जुन ज्ञान प्राप्त तो कर्म योग करे थोड़ा भक्ति योग भी करे ज्ञान योग भी करे तीनों साथ में करे तीस तीस टका तैतीस तैतीस तभी भी सौ परसेंट हो जाएंगे पचास और पच्चीस पच्चीस तभी भी सौ परसेंट हो जाएंगे और अकेले कहीं ले, ले ले तो ले लेकिन इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करने का इरादा पक्का कर ले बस तड़प तीव्र हो जाए तो एक महीना तो क्या एक हफ्ता भी बहुत है परीक्षित को एक हफ्ते में ईश्वर प्राप्ति हुई थी खटवांग राजा को दो मुहूर्त में हुई। हम नहीं कर पाएंगे ये जो अंदर बेवकूफी घुसिए ना मन में वो निकाल देना है बस ना करे पाई ना से यूपी में गोरखपुर है बिल्कुल सच बोल रहा हूं तो वहां सत्संग चल रहा था दूसरे महात्मा का वो अच्छे ऊंचे कोटी के महात्मा थी उन्होंने कहा ईश्वर के लिए तड़फ हो तो एक हफ्ते में ईश्वर प्राप्ति हो सकती है तड़प अगर भाई आपको क्या बताएं बेटा माँ के लिए तड़फे तो क्या हफ्ता तड़पना पड़ेगा उसको एक दिन भी तड़फे तो माँ को आ जाना चाहिए झूठ मूठ में माँ माँ करे तो माँ समझेगी कि मैं आरामी है करो मुझे सचमुच में बेटा माँ के सिवा कुछ नहीं चाहता है तो मां गली गी में गई अड़ोस पड़ोस गई किसी गाँव गई तो भी उसको आ जाना चाहिए अगर बेटा तड़फ तार माँ नहीं आती तो उस मां को मर जाना चाहिए बड़े ऊंचे कोटे के संत ने कहा ऐसे ही भगवान अगर भक्त अगर तड़फ और भगवान नहीं आए तो उस भगवान को भी मर जाना चाहिए आप तड़फो भगवान आ जाएंगे एक दिन के अंदर संत बड़ी अधिकार पूर्वक वाणी से बोल दी तो गोरखपुर के सत्संग में बैंक का एक अधिकारी ऑफिसर था वो बड़ा भक्त था उसका नाम था सेवाराम, सेवाराम ने इस बात की गांठ बांध ली और घर गया पूजा का रूम अलग था और भगवान के लिए तड़प थोड़ी तो थो थी बस बैठ गया तेरा दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं उठूंगा बैठे रहे पुकारे जो भी कुछ तड़प से होता था किया तो कमरे में तड़प जोरों जोर पकड़ा थोड़ा तो कमरे में सुगंध सुगंध सुगंध सुगंध लेकिन तेवीस घंटे बीत गए सुगंध तो हुई लेकिन चौबीस घंटे बीत गए पच्चीस बीत गए और दूसरे तीसरे दिन वही महात्मा भिक्षा करने आए तो सेवा उनको भोजन कराया भिक्षा दी बोले महाराज मैं भगवान के लिए तड़फा लेकिन भगवान नहीं मिले बोले तुम सचमुच तड़फे और भगवान नहीं मिले ये नहीं हो सकता तड़फ पूरी थी बोले महाराज पूरी थी तो कुछ हुआ बोले सुगंध सुगंध हुई और भगवान नहीं हुए प्रकट बोले नहीं तो बोले तुम्हारे मन में ये शंका रही होगी कि एक दिन में भगवान कैसे मिलेंगे बोले हां ये तो था यहां धोखा खा गए फिर भी जितना हुआ उतना तो फायदा हुआ संब दो हजार पहले की बात है से इकसठ साल पहले की राम सुखदास महाराजा भी हयात बड़े उन चकोटी के अच्छे सन देख लो चलो तो ये तड़प भी भगवान से ही मांगो अपनी तो तड़प है नहीं तो तू तड़प ही दे दे तेरी दे ना दे ना जैसे बच्चा मां से मांग लेता है नहीं देती तब तक पल्ला नहीं छोड़ता ऐसे आप पल्ला पकड़ो भगवान का ये कर पाते हो कहीं दिक्कत ना है, है कई दिक्कत बस क्योंकि जिनको जगत प्यारा लगता है उन्हीं के माहौल में जाते हैं इसीलिए दिक्कत हो जाती है जिनको भगवान प्यारे हैं उन्हीं के माहौल में रहें तो भगवत प्राप्ति की प्यास जगह रास्ता आसान हो जाता है बनना है तो डॉक्टर लेकिन घूम रहा है खरबूजा बेचने वाले के साथ तो कैसे डॉक्टर बनेगा बनना है आई ऑफिसर आई जानते हैं कि आई बनने के लिए आईएएस की पढ़ाई वाले बच्चों का ही संग करना होता है गदरियों का संघ करते तो आईएएस नहीं बन सकते थे क्यों आईएस गदरियों का संघ करते तो नहीं बन सकते आईएस पढ़ाने वालों का संघ और आईएएस के विद्यार्थियों का संघ मदद करता है ऐसे एलएलबी करने वालों को तो एल पढ़ाने वाले और एल के माहौल में मदद ऐसे ईश्वर प्राप्ति वालों को ईश्वर प्राप्ति वालों का साधकों का संग और ईश्वर प्राप्ति किए हुए महापुरुषों का करो बस ये नहीं कर पाओगे आप दिक्कत है क्या कोई दिक्कत है तो बोलो क्या दिक्कत है मेरा कानपुर तुम्हारे बिना कानपुर विदुर नहीं हो जाएगा विधवा नहीं हो जाएगा हाय रे मेरा मकान हाय रे मेरा दुकान तो तुम्हारे बिना मकान दुकान विधवा नहीं हो जाएगा वो तो चलते रहेंगे लेकिन ईश्वर के बिना तुम विधवा से भी गए बीते हो जाओगे ईश्वर के बिना तो अपना जीवन विधवा से भी गया भी था विधवा का तो बच्चा है माई बाप है कोई कोई है लेकिन अपन मर गए तो कौन सा माई बाप और कौन सा बच्चा साथ चले आप पैसे ले पाओगे अपने साथ फैक्ट्री ले पाएंगे कोई दिक्कत नहीं हम ले जाएंगे अरे बड़ी भारी दिक्कत है वापस ले जाने में कोई दिक्कत नहीं ले जाएंगे संभव ही नहीं है नहीं कर पाओगे नहीं ले जाओगे ले पाओगे इधर से कुछ एक तिनखा एक टूटा तिनखा ले पाओगे साथ में ईश्वर पाने के लिए सिवाय जो कुछ पाया अंत में रोना ही पड़ेगा जे कर मिले तराम मिले बो सब मिले तो साथ दुनिया में दिल की मतलब पूरा हुआ तो क्या हो इतने दिन इच्छाएं पूरी होगी तो क्या हो जखमान दी मेरे मन की हो गई खुश हो गए लेकिन कई बार मन की हो गई तो क्या मिल गया मन की नहीं हुई तो ठीक मेरे मन की मर जाए तेरे मन की हो जाए जियो मैं जियो ना ना मेरा रब जिए मैं मर जावा मेरी प्यास जीवे में मर जावा एक संत ने कहा रब जी प्रभु जी तुम जियो में मर जाओ मेरा मैं मर जाए तुम ही जियो तुम ही हो हे मेरे देव मारा वालूढ़ा हूं मरी जाऊ पर तू जीवे मारू होते बड़ी जान तारू होते प्रकट था मेरा होशो जल जाए तेरा होसो रह जाए जो तेरा है वो तो तेरा तो सत्यचित आनंद है मेरा तो काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय शोक मुसीबतें हैं तो मुसीबत नहीं छोड़ पाओगे एक दिन के सत्संग से इतना लाभ हो जाता है अगर नित्य सत्संग करें और नित्य साधना करें तो ईश्वर पाने में कोई दिक्कत नहीं ऐ ओम ओम बस भगवान के नाम की पुकार की थी अकाल मृत्यु टल गई ये भगवत्य धर्म है और राजा नृग ने स्मार्थ कर्म किए थे इतना इतना दान करूं तब मुझे स्वर्ग मिले उसमें गलती हुई तो क्रिकेट हुए बाद में स्वर्ग मिले तो स्मार्थ कर्म नहीं भगवत प्रीति अर्थ कर स्मार्त जो ऐसे संसारी स्वार्थ के काम करते हैं उससे तो स्मार्त कर्म करना कई गुना अच्छा है लेकिन स्मार्त कर्म से भी भगवती कर्म का बड़ा प्रभाव झाड़ू क्यों लगा रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आटा क्यों पिस रहे हैं कि ईश्वर की प्रीति के चूर्ण क्यों बना रहे हैं कि ईश्वर की प्रीति के कबीर से किसी ने पूछा कि ताना क्यों ढूंढे बोले प्रभु जी के, के लिए कपड़ा बना तो प्रभु जी कहां पहनेंगे तो ग्राहक है तो ग्राहक ग्राहक रूपी प्रभु जी की सेवा के लिए बोले राम जी ने बनाया है और राम जी के लिए बनाया बनाया भी राम ने है और राम जी के लिए बस प्रभु के लिए रो भी प्रभु के लिए खाओ प्रभु के लिए हंसो प्रभु के लिए बस बस वाह वाह हे प्रभु वाह प्रभु इसी से वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु में से वाह गुरु वाए गुरु चल पड़ा वाह गुरु गुरु का ज्ञान सुनकर वाह गुरु वाह गुरु गुरु ने रास्ता दिखा दिया वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु में से वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नाम नाम सतनाम नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु जी तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी होते जब माँ नि्य होते जपिया तेरोंम सतना वाह बस वाह प्रभु वाह हरे दे धरा धर आनंदी आनंद मौजी मौज प्रभु जी तुम जियो मैं मर जाओ मुख्य हे खे हे खपे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए नहीं प्रभु तुम जियो मैं मर जाऊं खपे वाला मर जाए नारायण हरि हरि गोविंद माधव हरे माधव गोविंद गोपाल कृष्ण शिव राम श्याम हरि वो जानता है कि किसका नाम ले रहे ओम ओम सेवा करते तो वो तो जानता है ना कि हम दिखावटी करते तब भी वो जानता है और सद्भाव से करते तब भी वो जानते हैं जो सेवा से कतराते हैं वो साधना में भी ईमानदारी से नहीं लग सकते जो साधना प्रेम से करेंगे वो सेवा भी चार चांद लगाने वाली कर देंगे वो सुमरण भी बढ़िया कर लेंगे। सत्संग भी बढ़िया ढंग से पचा लेंगे। ईश्वर प्राप्ति का सद्गुण ऐसा है कि बाकी के सारे आवंतर सद्गुण आ जाते हैं और संसार के भोग का दुर्गुण ऐसा है कि बाकी सारे दुर्गुण आ जाते हैं आप आपको संसार से सुखी होने की इच्छा से काम कर रहे हो तो आप भोगी हो गए ठीक है तो भोगी के लिए तो पैसा चाहिए बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए पत्नी चाहिए गहने चाहिए तो फिर झूठ चाहिए कपट चाहिए चिंता चाहिए मस्का पॉलिश चाहिए न जाने कितने कितने दुर्गुणों को आप आवंतर दुर्गुणों को लेके चलोगे जब ईश्वर प्राप्ति करनी है तो तो कपट क्यों करेंगे झूठ क्यों बोलना मस्का क्यों मारना है बोले गुरु को तो मस्का मारना पड़ेगा गुरु को अगर मस्का मारोगे और गुरु खुश हो जाए तो वो गुरु ही नहीं है गुरु को तो स्नेह करोगे और गुरु को स्नेह इतना किया तो गुरु के तरफ से इतना स्नेह आएगा फिर गुरु का आत्मा ईश्वर का आत्मा एक होते होते आप चल पड़ोगे कोई दिक्कत नहीं अभी कोई दिक्कत हो रही क्या शादी करने में तो दिक्कत है एक लड़के ने कहा शादी करूंगा तो उसी से करूंगा मैं एम में पढ़ा हूं बी ए पढ़ी है चाहे जीरो पढ़ी हो लेकिन करूंगा तो उसी से उस लड़की को बोला कि वो तो तेरे बिना जीना नहीं चाहता बोले मैं तो उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती वो जीए चाहे मरे मैं तो अपनी थूक भी उस पर गंवाना नहीं चाहती तो उस लड़की ने नहीं की वो दूसरी शादी करा फिर भी उसके बाँछे खिली रही कि मेरे को तो इसी के बिना जीना मुश्किल है लड़की ने शादी कर ली उसको बच्चे हो गए उसको पूछा तू जीना मुश्किल था अभी तक जी रहा है बोले क्या करे कोई दिक्कत नहीं दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन अगर जय है तो पीना ही पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं करके चला रहे दिक्कतें दिक्कतें है बेटा कोई दिक्कत नहीं कैसे ईश्वर प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं बाकी तो दिक्कत ही दिक्कत है उसने शादी नहीं की इज्जत चली गई दिक्कत है और पत्नी यह है वो जानती कि वो दूसरी के साथ था तो दिक्कत है बेटा पत्नी को शंका बनी रहेगी कि उधर जाता है ना जाने क्या हो जाए दिक्कत ही दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं कैसे बोलता है दिक्कत ही दिक्कत है ऐसे करोड़पति सब हो पाएंगे जरूरी नहीं है कोई बोले मैं करोड़पति बन जाऊं <onents> सभी लेबर के बस की बात है क्या करोड़पति बन जाए सभी लेबर के बस की बात है क्या करोड़पति बन जाए सभी चपरासियों के बश की बात है क्या करोड़पति बन जाए लेकिन ईश्वर प्राप्ति कर सकते कोई दिक्कत नहीं करोड़पति बनने में दिक्कत है और करोड़पति बन गए तो करोड़ संभाल संभाल के टेंशन ले लेके भी तो मरना ही तो है आखिर क्या करिए क्या जोड़िए क्या <small> करिए कर क्या जोड़िए थोड़े जीवन का, थोड़े जीवन का छोड़ी छोड़ी सब जात है छोड़ी छोड़ी सब जात है देह के धन राज देह भी छोड़ के जाएंगे घर भी छोड़ के जाएंगे धन और राज भी छोड़ के जाएंगे हाड़ बड़ा हरी भजन कर बड़ा हरी भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे द्रव्य बड़ा कछु दे हकल बड़ी उपकार कर हकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल दे जीवन का बस अपने आप का शरीर का उपकार करो मन का उपकार करो इंद्रियों का उपकार करो जिस विकारों से बचा के उसको भगवान में लगा अपना उपकार करता वही दूसरे का ठीक से उपकार कर सकता है जिसको अपना उपकार का हाकल नहीं हो दूसरे का उपकार क्या करेगा एक ने सोचा चलो अपने उपकार करते हैं पांच पांच रुपये वाली फिल्म की टिकट ले आया सब रेलवे स्टेशन पे बांटने लग बोले चलो बेचारे देखे मजा ले, ले। और सत्यानाश कर दिया क्या उपकार किया किसी को भोग देना उपकार नहीं है किसी को भगवान में लगाना ही उपकार है संसार का ऐश आराम भोग बाई दे दिया कोई उपकार नहीं है इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा दो क्षण भगवान में रहना बड़ी ऊंची उपलब्धि होम होम होम हो। ओ नारायण नारायण अब ये चीज वस्तु रुपया पैसा लेना रक्षणा रखना, रखना हमारे बस का नहीं है बांटना ये हमारे बस का नहीं हम सब संभला रहे समिति वालों को ट्रस्टियों को अब हम थक्कड़ बनना चाहते हैं गोरखनाथ जोगी ने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गोरखनाथ जोगी के पास तो अष्ट सिद्धि देखा कि ये भी सिरदर्द बनी हुई है छोटा बन जाना बड़ा बन जाना आकाश में उड़ना रूप बदल देना आपके सामने हनुमान जैसा बन जाना फिर ना हो जाना ऐसा मेरे पास नहीं है तो जोगी गोरखनाथ ने सोचा कि ये अष्ट सिद्धि भी सिरदर्द है चक्रवर्ती राज से भी अष्ट सिद्धि वाला है जोगी ऊंचा होता है तो राजाओं को वर और श्राप देकर गद्दी पे बिठा सकता है और कान पकड़ के नीचे उतार सकता है ऐसी ताकत होती है उस अष्ट सिद्धि के धनी में लेकिन देखा ये धन भी माया में तो घूम रहे थे इतनी मेहनत करके साधना करके अष्ट सिद्धियां कमाई तो कोई सतपात्र मिले अब कौन सी कंपनी में अष्ट सिद्धियां रखे कौन डायरेक्टर खोजें और वो संभाल पाएंगे तो कोई ऐसा पात्र मिले गागू जा मजबा गई तो घूमते घूमते काशी पहुंचे एक दंडी सन्यासी थे उनका थोड़ा नाम सुना था मैंने बोले महाराज मैं दान करना चाहता बोले क्या दान करना चाहता बोले महाराज से तो दूसरा कोई होता तो उसकी बाछ जाती सन्यासी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है दान करना चाहता, तो किसी पात्र को दे दो बोले पूरे काशी में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसा महापुरुष मिलना मुश्किल तो बोले लाओ दे दो फिर तो गोरखनाथ ने संकल्प किया कि मैंने गणिमा गरिमा लगीमा जो भी अष्ट सिद्धि मेरे पास है भारत भूमि तीर्थ क्षेत्र काशी क्षेत्र आद्य दिवस है समर्पयामी सन्यासी को सन्यासी ने ली फिर सन्यासी ने कहा जो मेरे को अष्ट सिद्धि मिली वो गंगा को समर्पण कर दिया ईश्वर को मैं तुम भी हम भी जा गोरखनाथ नाचने लगे कि कैसा बड़ा अधिकारी कितना त्यागी जो भाव लिया वही भाव दे दिया लेकिन लोग जो भाव लेते वो भाव देते हैं, लेकिन बीच में नफा करते एक चोर था उसने लड़के ने चोरी का धंधा शुरू किया तो कहीं से रात को घोड़ी खोल के आया नवल जैसे की होगी कोई बढ़िया घोड़ी तेज भागने वाली खेत खली में घोड़ी खोज के आया खोल के आ गया चोर बजाऊ अब ढोरों की बाजार में सुबह आया घोड़ी लेना है घोड़ी तो चोरी कमाल था तो नया नया था चोर घोड़ी तेज भागती है घोड़ी लेना है तो एक सियाणा आदमी पहचान गया कि ये नया सिखड़ गया बोले कितने में देगा बोले कितने की होती है मेरा शुरू शुरू का धंधा है बोले मैं भी पहली बार खरीद रहा हूँ बोले मैं भी पहली बार बेच रहा हूँ सेठ जी बोले अच्छा ये मेरा हुक्का पकड़ मैं जरा राउंड मार के आऊ कैसी भागती। वो आदमी हुक्का तो पकड़ा गया चोर को और घोड़ी पर तो दो चार एड़ी मारी घोड़ी को मारी दो चार एड़ी और लगाम खींचा तो गया वो तो देखते देखते शाम हो गई रात हो गई घर लौटा भाई ने कहा बेटा क्या भैया क्या धंधा किया बोले घोड़ी ली थी बोले कितने में ली थी कितने में बेची बोले जो भाव ली उसी भाव में बेची कोई दिक्कत नहीं है। लेने में पैसे नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं समझ रहे हैं कौन समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं लेकिन नफा क्या किया बोले ये कलेजा जलाने के लिए हुक्का नफा किया <laughs> कलेजा या जले हुक्का पीते रहो कलेजा जलाते रहो कि हाय मेरी घोड़ी चली गई ऐसे ही ये शरीर रूपी घोड़ी या घोड़ा लेते हैं और बचता है कलेजा जलाने का कर्म रूपी हुक्का यहां यहीं से लिया यहीं देके चले जो भाव लिया वो ही भाव दिया जिस दुनिया में लिया उसी दुनिया में छोड़ के चले और फिर हाय हाय काम क्रोध बढ़ा के कलेजा जलाने वाला काम करके चले गए कई दिक्कत नहीं है अरे दिक्कत ही दिक्कत है बेटा रजब तू ने गजब किया माथे बांदा मोर गागू ज्या आया था हरि भजन को और चला नरक की और बोले कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भारी जरा जरा बात में लोगों को आदत पड़ जाती कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अरे दिक्कत ही दिक्कत है बेटा जिस रास्ते जा रहे हो दिक्कत ही दिक्कत है जगत को आप रख नहीं सकते जगत आपका हो नहीं सकता और परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत ही दिक्कत है बोले कई दिक्कत ना है बड़ी भारी दिक्कत है कई लोग बोलते कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आप दिक्कत नहीं करते करते आयुष नाश कर रहा है इससे बड़ा ज्यादा दिक्कत क्या होगी क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात देह गेह धन राज बड़ी भारी दिक्कत शास्त्र कहते हैं जिसने आत्मा को नहीं जाना वो महाकृपण है महामूर्ख जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई सुकृत निंद कमंद मती चाहे लोगों के सामने बड़ा साहब सेठ शाह हो लेकिन मंदमती जो पाना था शाश्वत उसको नहीं देखा और जो छोड़ के जाना है उसी को बड़ा बढ़ा के उसी में खप के खलास हो जैसे सूरज पे बादल ढके होते हैं ऐसे जीव पर वास्तव का मैल ढका नहीं तो दिक्कत बनाया जा रहा है बोलता कोई दिक्कत नहीं हुँ? दिक्कत बढ़ाया जा रहा है बोले कोई दिक्कत नहीं और आने दो खाएंगा तो इतना आटा और सोएगा तो डेढ़ फीट बाय छीट में और, और और क्या अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता कम रखे समय शक्ति उसमें बर्बाद न करे बाकी का सेवा में जप में ध्यान में ईश्वर में न बुद्धिमता है अपने लिए ज्यादा अगर सहूलतें चाहेगा वी आई बना, बना रहेगा तो ईश्वर से नहीं मिल पाएगा राजे महाराजे धक्का मुक्की सह लेते थे अपमान सहते थे, थे गुरु के द्वार पर हम भी गुरु के द्वार गए तो कैसा कैसा जिए थे अगर हमारे गुरुदेव हमको वी ट्रीटमेंट देते तो हम वी ट्रीटमेंट के योग्य भी थे जयराम जी दस पंद्रह तोला सोना रोज कमाते थे उसको लात मार के गए थे लेकिन वो वीआईपी ट्रीटमेंट में हमारा जो बुरा हाल होता वो अभी शायद हम होते कि नहीं होते लेकिन हमको गुरु ट्रीटमेंट मिली वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं गुरु ट्रीटमेंट भारी ट्रीटमेंट बर्तन मांजो पानी भर के ले आवे बाजार से सब्जियां ले आए काई दिक्कत नहीं ईश्वर पाना है तो ये सब सेवा तो आनंद वीआईपी तुम्हारे से वीआईपी ट्रीटमेंट ले जा रो तो तुमको कुछ दान दक्षिणा दे जा रो तो तुम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो समय तो इसी में चला जाएगा ईश्वर प्राप्ति नहीं मिलेगी का दिक्कत नहीं बैंक बैलेंस बनेगा जो वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करते हैं उनके जीवन में बरकत है शांति है उनके दीदार मात्र से पब्लिक को शांति मिलती है क्या जो वीआईपी ट्रीटमेंट की दुकानें खोल के बैठे हैं उनके दर्शन से लोगों को शांति मिल गई क्या लोगों का आत्म उद्धार हो गया क्या टूटे दिल जुड़ गए क्या वीआईपी ट्रीटमेंट में संसार आ जाएगा ईश्वर किनारे रह जाएगा नारायण नारायण नजर रहेगी वीआईपी के अधिकार पर वीआईपी के पैसे पर ईश्वर से नजर हट जाएगी और उसको भी मान सम्मान मेरा मिला ठीक है फिर भी यथा योग्य व्यवहार बाकी ईश्वर से नजर हटाकर आप कुछ भी करोगे तो आपको भी और सामने वाले को घाटा देगा ईश्वर की ही हाँ नया नया आता है तो हम भी उसको वी ट्रीटमेंट देते हैं कहाँ से आए कैसे प्रेम से बात करते हैं। लेकिन जब पुराना हो गया तो गुरु ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। गुरु माना बड़ी ट्रीटमेंट वी ट्रीटमेंट बहुत लघु ट्रीटमेंट शरीर का ख्याल करना लघु है और आत्मा का उद्धार करना गुरु है नारायण नारायण नारायण जो पुराने होते जाते हैं उनको मैं गुरु ट्रीटमेंट देता हूं इससे जितने निखालस हुए सहज हुए गुरु ट्रीटमेंट से उतने वीआईपी ट्रीटमेंट से नहीं हो सकते थे कहीं दिक्कत नहीं है और एक बार जिसको गुरु ट्रीटमेंट मिल गई वो सब जगह कहीं भी जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट से गुजरा हुआ आदमी फिर चाहे कहीं धक्का मिला चाहे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला कुछ भी मिला सब हजम कर लेगा हमको गुरु ट्रीटमेंट मिला तो अब इतना यश है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कुछ का कुछ कहानियां बनाकर छापता है छप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिला है अगर वी ट्रीटमेंट मिलता तो कोई वाह वाह करता तो हम अंदर से फूल जाते और थोड़ी निंदा होती तो नींद आराम हो जाती और उसको ठिकाने लगाने का सोचते एक आदमी आया बोले बापू फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा करता है अति निंदा करता है ऐसा करता है वैसा करता है मेरे कोई बात बोले वो छोटा आदमी है आप बोलो आप तो हरिद्वार जा रहे हैं उसके ये साइकिल पे घूमता है मार्केट में आता है उसकी खाली ये ढकनी तोड़वा दूंगा और मेरे आदमी हैं मैं क्या ऐसा उसको अगर हुआ तो मैं अन्न छोड़ दूंगा अगर उसको किसी के द्वारा भी तकलीफ हुई जो मेरी निंदा करता है बाजारों में अहमदाबाद में तो मैं अपना अन्न छोड़ दूंगा वो आदमी आखिरी तक बिना तकलीफ के जिया मेरे एक मेरी निंदा करता है तो उसका घुटना तोड़ दे कर दे वो कोई ऐसा ही था भगत मैं ये गुरु ट्रीटमेंट है सबका अब भाई गुरु के पास आते तो एक दिन में तो सब देवता नहीं बन जाते सबका अपना अपना स्वभाव है तो जरा तू तू मैं मैं वाले भी आ जाते फिर एक दो दिन चार दिन आने के बाद वो पक्के हो जाते बढ़िया हो जाते गुरु ट्रीटमेंट मिल जाती उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है बढ़ जाता है नारायण नारायण नारायण जो भी यहाँ सेवा आते हैं सेवा करते हैं अपने घरों से उनका उनके पड़ोसी का व्यवहार में फर्क मिलेगा जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनके घर में चाहे संपत्ति हो चाहे गरीबी हो लेकिन उनके घर में जाओगे तो उनके घर में स्नेह मिलेगा प्रेम मिलेगा नम्रता मिलेगी सहानुभूति मिलेगी क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिली है न जिन्होंने भी मंत्र दीक्षा लिया है चाहे किसी भी पोस्ट पर है उसके घर में जाओगे तो आपको थोड़ी आत्मीयता लगेगी थोड़ी सहजता लगेगी सज्जनता लगेगी हालांकि पूरा गुरु ट्रीटमेंट उसने अजम किया ना किया होगा एक बार भी आ गया है मंत्र दीक्षा ले लिया और जब करता है तो उसके घर में आप जाओगे तो निगुर के घर में और नामदान लियोगे के घर में जाने में आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिलेगी नामदन मिला तो दो चार घंटे रहा है गुरु ट्रीटमेंट से गुजरा है तो यहाँ भाई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है गुरु ट्रीटमेंट का द्वार है गुरु माना बड़ी ट्रीटमेंट शरीर की सुविधा नहीं आपकी आत्मा की उन्नति इसका नाम है गुरु ट्रीटमेंट और शरीर के मान यश की खुशामद और आत्मा की जो होनी हो हालत वो वीआईपी ट्रीटमेंट बाहर बोर्ड लगा दो जिसको आश्रम में वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए वो अपना पहले से नाम पता भेज दे ताकि हम तैयारी करें और गुरु ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए दरवाजे खुले हैं कोई दिक्कत नहीं है बैठेगा इधर बैठेगा उधर बैठेगा इंतजार करेगा और फिर जो दर्शन होगा वो गुरु ट्रीटमेंट सीधी हो जाएगी नारायण हरि नारायण हरि ओम शांति ओम आनंद ओम व्याई पी ट्रीटमेंट गुरु ही गुरु ट्रीटमेंट दे सकता है बाकी गुरु भाई तो एक दूसरे से प्रेम से स्नेह से आत्मीयता से व्यवहार करे तो अपना रस बढ़ेगा जो दूसरों को मान देते उनका अपना आनंद बढ़ जाता है ये गुरु ट्रीटमेंट है गुरु भाइयों के द्वारा नम्रता और स्नेह भरा व्यवहार ये गुरु ट्रीटमेंट है तू तड़ाके का व्यवहार ये गुंडा ट्रीटमेंट है रामनिक। जैसे गुंडे लोग व्यवहार करते हैं अब है आबे ए, अरे इधर भो तो ये तो समर्पित साधक ऐसा नहीं कर सकते जिनको सचमुच में गुरु ट्रीटमेंट मिली है वो तोछड़ा व्यवहार नहीं कर सकते वो प्रेम भरा व्यवहार करे आप अमानी रहे दूसरे को मान दे हुकूमत चलाने का आश्रमवासी के स्वभाव में नहीं होता वो तो नम्रता की प्रेम की सेवा की मूर्ति होते हैं, स्नेह की सुहृदता की मूर्ति होती कोई भी बाहर का आ जाए तो आश्रमवासी का कर्तव्य है कि बाहर वाले को पराया पर न लगे लोग तो घर घर जाके लोगों को पटाके अपने धर्म में रिलीजियस में मजहब में लाते और हमारे यहाँ अपने आंगन पे आया है तो अतिथि देव ही है और फिर गुरु का चाहक है भगवान का भक्त है तो हमारे लिए तो, तो देवता हो गया गुरु भाइयों के लिए तो देवता हो गया तो उसका अनादर न हो उसका दिल न दुखे ये तो सभी गुरु भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी गुरुद्वारा आता है तो उसका दिल न दुखे उसका अनादर न हो ये सभी गुरु भाइयों का ख्याल कर्तव्य है ये गुरु ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट नहीं गुरु का प्यार हमको मिला है तो हम उसको बांटे तो बढ़ेगा गुरु का श्रेय गुरु गुरु का आश्रय है गुरु का प्रसाद गुरु का कुछ हमें मिला है तो हम नए जो हो रहे हैं उनको भी अपने उस प्रसाद से लाभानित करें यह तो अपना कर्तव्य है तो फिर तुमने गुरु ट्रीटमेंट लिया ही नहीं तुमने जीना सीखा ही नहीं आश्रम में रहना सीखा ही नहीं मनुष्य होना तुमने सीखा नहीं कोई किसी के घर आता है तभी भी प्रेम से व्यवहार करता है तो ये तो गुरु के घर आ रहा है वाणी ऐसी बोलिए है मनवा शीतल, शीतल हो और को शीतल करे आपों शीतल हो वीआईपी ये ना सोचे कि हमें वीआईपी आई ट्रीटमेंट मिले लेकिन आश्रमवासी ये ना सोचे कि आया हुआ कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा आया हुआ देवता है जय राम जी चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी मजहब का आया तो भगवान के गुरु के लिए है देवता है आप देवता देखोगे तो आपका देवत्व तो जगेगा और आप तो तड़ा देखोगे तो उनकी भी नालत और आपका भी आत्मदेव नाराज गुरु गोविंद सिंह सिख युद्ध कर रहे थे मुगलों के साथ मार काट हो रहा था धर्म युद्ध इतने में किसी सिख ने कहा कि गुरु जी वो कन्हैया वो मुगलों को पानी पिला रहा है जो अपने को शत्रु हैं अपने उन सैनिकों को भी पानी पिला रहा है वो भले मर जाए दम घुट रहा है प्यास लग रही तो हम क्या करें वो शत्रुओं के सैनिकों को जाके पानी पिला रहा है। गुरुजी आप उसको डांति गुरु द्वारा बुलाओ उसको क्यों करें यार जो हमारे शत्रु हैं उनको तो पानी पिला रहा है बोले गुरुदेव आपका प्रसाद मिला है तब से मुझे कोई शत्रु दिखता ही नहीं सब में आप ही तो हो गुरु ने कहा शाबाश है तूने ने गुरुमुख है तेरे पर कोई बंधन नहीं खूब पिला खूब कन्हैया पर गुरु रिझ गए सब तुम्हारे तुम सभी के फासला दिल से मिटा दो सब का नारायण नारायण हरि